शिव पुराण रुद्र से तब विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा भगवान विष्णु बोले तात खेद न करो तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो इसमें संशय नहीं है मैं तुम्हें एक बात बताता हूं सुनो उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे तुमने मध से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी उसकी अवहेलना कर दी थी उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं तुम तो अपने मन में यह निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं वे ही परब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है वे निर्गुण और निर्वाकार हैं सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं निर्गुण अवस्था में उन्ही का नाम शिव है वे ही परमात्मा महेश्वर परब्रह्म अविनाशी अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत की सृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ वे स्वयं ही रुद्र रूप से सजा सबका संगहार करते हैं वे शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं माया से भिन्न और निर्गुण हैं, स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं नारद बुने मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाशक और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है तुम उसे सुनो अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो और सदा अन्य भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो मुने तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो उन्हीं के यश को सुनो और गाओ तथा तो प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चा करते रहो नारद जो शरीर मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए वह जीवन मुक्त कहलाता है शिव इस नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं यह सत्य है सत्य है इसमें संशय नहीं है शिवेतिर महापातक पर्वता भस्मी भवंत नायासा सत्यम सत्यम न संशय जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं महामुनि संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष हैं उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है शिव नाम तरिम प्राप्य संसाराबिम तरंत संसारूलपाषास्त संसारूलभूता पातका महाबिव कुठारेण विनाशो जायते ध्रुव